आनंद की खोज साधना के अंतराय जैन धर्म की द्वादश भावनाएं यहाँ वैराग्यो दीपक एवं आत्म आत्महितैसी विषयों को सुदृढ़ बनाने के लिए जैन परंपरा में प्रचलित एवं समादृत बारह भावनाओं का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा पहला अनित्य भावना शरीर धन वैभव कुटुंब, परिवार आदि सब विनाशशील नश्वर एवं अनित्य हैं केवल आत्मा ही नित्य और अविनाशी है ऐसा चिंतन करना दूसरा अशरण भावना संसार में मृत्यु के समय कोई भी शरण नहीं दे सकता कोई सहायक नहीं होता घोर दुरारोग्य व्याधि का कष्ट भी स्वयं झेलना पड़ता है परिवार आत्मी स्वजन होते हुए भी अंततः केवल एक शुभ धर्म ही मानो की एकाक एकमात्र शरण एकमात्र आश्रय है तीसरा संसार भावना संसार एक जंजीर कारागार के समान है वह एक धधकते अग्निकुंड के समान है इस तरह संसार के दुखदायी स्वरूप का चिंतन कर संसार चक्र से मुक्त होने की अभिलाषा करना चौथा एकत्व भावना यह आत्मा अकेली आई है अकेली ही संसार से जाएगी अकेली ही अपने कर्मों को भोगेगी परिवार परिजनादी केवल दो दिनों के लिए है उन्हें त्याग कर अपनी आत्मा के एकत्व का चिंतन करना एकांत में विचरण करना ही संघर्षों का समाधान है पांचवा अन्यत्व भावना संसार में कोई किसी का नहीं है यह शरीर मेरा नहीं है यह रूप कांति स्त्री पुत्र भाई बहन दास स्नेही संबंधी कुल गोत्र धन संपत् मेरे नहीं है ऐसा चिंतन करना छठवा असूच भावना यह शरीर अपवित्र है मलमूत्र की खान है रोग और जरा का स्थान है आत्मा इस अशुचि शरीर से विलक्षण नित्य शुद्ध है ऐसा चिंतन करना सातवां आश्रय भावना जीव में बंधनकारी अशुभ संस्कारों के प्रवेश को आश्रय कहते हैं राग द्वेष अज्ञान काम क्रोध लोभ आदि आश्रय के कारण है तथा संसार चक्र में अनंत काल तक भ्रमण कराते हैं ऐसा चिंतन करना संवर भावना नए कर्म बंधन नहीं बांधना संवर कहलाता है ध्यान शुभ आचरण आदि द्वारा जीव नए कर्म मोल नहीं लेता संवर के उपायों का चिंतन संवर कहलाता है नवा निर्जरा भावना कर्म समूह का क्रमश क्षय होना निर्जरा कहलाता है तब के द्वारा निर्जरा होती है अतः निर्जरा के उपायों का चिंतन करना निर्जरा भावना के अंतर्गत आता है दसवा लोक स्वरूप भावना स्वर्ग नरकादि चतुर्दश लोगों के स्वरूप का चिंतन तथा उनमें किन किन कारणों से जाया जाता है तथा क्या क्या भोग होते हैं इन बातों का चिंतन दुर्लभ भावना ज्ञान आत्मज्ञान अत्यंत दुर्लभ है बोध के अमूल्यत्व तो एवं दुर्लभत्व तो का चिंतन बारह धर्म दुर्लभ भावना मनुष्य जन्म धर्म के उपदेश ज्ञानी गुरु एवं उनके श्रीमुख से धर्म का उपदेश प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है ऐसा चिंतन करना जैन शास्त्रों में इन बारह भावनाओं को समझाने के लिए प्रत्येक भावना के उदाहरण स्वरूप एक सुंदर कथा का वर्णन पाया जाता है इनमें किस प्रकार एक एक भावना विशेष का आश्रय लेकर एक एक व्यक्ति वैराग्यवान होकर संसार त्याग कर मोक्ष का अधिकारी हुआ अथवा संसार के स्वरूप को न समझने के कारण कष्ट भोगता रहा इसका अत्यंत रोचक वर्णन प्राप्त होता है यहाँ उन सभी गाथाओं का वर्णन संभव नहीं है जिज्ञासु पाठक स्वयं उनका अध्ययन करें।